शंकर लोक शंकर चैतगुहाशिष तस्म भगवान्ंक के द्वारा प्रणीता इसमें केवल हमारी आत्मस्वरूप का बोध कैसे हो इसको लेकर ही भगवान श्रुति वाक्य के आधार पर हमारी मतलब तो साधना के बारे में बोलते हैं कि क्या करना होगा हमको कैसे कैसा क्या कै इससे क्या लाभ मिलेगा इससे क्या होगा इसको लेकर के पहले जो एक एक करके बताया पहले गो अध्यात्मकता से ईश्वर का प्रश्न है उस हिसाब से उत्तर करके फिर अद्यात्मक रूप में कि कोई वादियों को एक ही क्षेत्र में एक ही अध्याय में केवल बताइए पंचभूत प्रकरण में केवल अलग अलग वादियों को क्योंकि शास्त्र में तीन चीज को लेकर के विचार किया जीव जगत और जगदीश और इनके बीच में क्या संबंध है तो और अन्य वादियों की तो यहां पे इतना नहीं कहते हुए। आत्म के सिद्धांतों को यहाँ पेद कैसे हो उसको लेकर भगवान भास्कर पे विचार किया कल हम ने कहां तक पढ़े थे इसमें दृष्टम मतलब सूर्य के प्रतिबिंब और उसकी उष्णता जो बढ़ते हैं वो का धर्म है और जल का नहीं है इसी प्रकार बोध बोध बुद्धि में जो बोध होता है ना धर्म चेतना था तथी तो बसत विधर्म था तथा क्योंकि बुद्धि में अपने आप बोध नहीं है बुद्धि तो जड़ है बुद्धि जड़ है परतु आत्मा की चेतनता की आभा से शरीर इंद्रियो मन बुद्धि सभी के अंदर आत्मा पूर्ण व्यापक है और व्यापक एक एक दश में नहीं है सारा शरीर में कोने कोने में व्याप्त है इसलिए इस स्थिति में जब पूरा शरीर के कोने कोने में चेतन की व्यापक व्याप्ति है फोर तो क्या होता है पूरा पूरा शरीर में चेतनता की भान होती है परंतु चेतनाता शरीर के धर्म नहीं है वो आत्मा का धर्म है जिस प्रकार उष्णता जल की धर्म नहीं है परन्तु तो उसमें सूर्य के किरण से उसमें उष्णता की प्रतिति होती है परंतु जल की धर्म नहीं है इसी प्रकार सूर्य की तो क्योंकि जैसे आत्मा सूर्य अत्यंत दूर देश में है और व्यापक है और सब जल में मतलब प्रतिबिंबित होकर उसके अंदर किरण जाकर के कि जल को औष्ण भी कर देते हैं और अंदर के वस्तु भी प्रकाश कर देते हैं ठीक इसी प्रकार आत्मा पूर्ण व्यापक और पूरा शरीर में व्याप्त तो होकर के शरीर को जो है क्या करते हैं चेतन जैसा प्रतित चेतन जैसा लगता चेतन जैसे व्यवहार करते रहते हैं तो हमें जो है इस चीज को समझाने के लिए परंतु इसमें वास्तविक चेतना चेतना तो आगे देखिए बोलते हैं आख आदि में जो हम देखते हैं सुनते हैं परंतु ये सब कोई भी देखने की क्रिया आदि तभी कर सकता है जब, वो चेतन जब चेतन तत्व यहाँ पे विद्यमान होते हैं जब देख हैत्व नहीं होता तो ये, लोग ये देखना सुनना सुनना बोलना काम नहीं कर सकते भी आत्मा की विद्यमान शरीर की क्रिया शक्ति भी आत्मा की विद्यमान परंतु तो ये चेतन जैसे प्रती होते परंतु इनका धर्म नहीं है अब व्यक्ति कैसे है बुद्धि तब हमारे कोई को देख मन में कोई वृत्ति उठा वहाँ पे कोई एक पिंड है तो क्या है तो वो पिंड एक मन में वृद्धि उठी और वृत्ति आंख के माध्यम से पिंड तक जाता है पिंड को घेर करके फिर अंदर वापस आता है फिर अपने जन्म चित्त भूमि को देते हैं चित्त तक निश्चय करके बताते हैं ये ये वस्तु है तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ इस वस्तु का मुझे बोध हुआ उसको मन में रखते बोलते हैं चक्षुर झुकता धियो वृद्धिर चक्षुर झुकता जाता पशन अलुप्तु जाता पशन दृष्टा भेद आत्मा श्रुते स्रोता तथा भव चक्षुर्युक्ता धियो वृत्तिर्जा पशन अलुप्त दृष्टि <coughs> दृष्टा भवेत आत्मा श्रुते श्रुता तथा भवु इस प्रकार बुद्धि में कोई वृत्ति उठी वहाँ पे क्या है तो चक्षु के माध्यम से वो वृत्ति बाहर जा करके जो है हम उस वस्तु को देखते हैं परंतु सारा जो क्रिया हो रहा है वो आत्मा मतलब आंख ने क्या देखा फिर बुद्धि ने क्या समझा ये सब जो है समझने वाला आत्मा ही है इसलिए आत्मा दृष्टि का भी दृष्टा है और श्रुति का भी स्रोत है मन का भी मन है बुद्धि का भी बुद्धि है का भी है क्योंकि जिनके रहने के कारण ये सब काम कर पाते हैं उसके ये इस प्रकार से मतलब केनो में आया हुआ है। गुरु जी से पूछते हैं प्रण प्रथम प्रति युक्तम के नितम बात मदंती चक्षु श्रोत्र कविदेवक्ति एक करके पूछते हैं इनकी इच्छा से ये मन अपने विषय की ओर जाते हैं आख अपने विषय को प्रकाश करते हैं इसके सुबंधन पथ है वाणी अभिष्ट वक्त को बोलती है इस प्रकार प्रश्न करने पर तो उत्तर में पहले गुरु जी बोलते हैं वो कान का भी कान है आंख का भी आंख है मन का भी मन है वानी का भी वानी है तो शिष्य बोला ये कि तो ठीक समझ में नहीं रखे परंतु एक ही व्यक्ति आँख नाक कान कैसे हो सकता है तब तो उसको बोलते हैं जिनके रहने के कारण यद वाग अभ्युदित ये नो बाभ्युद्यत तद्रह्मि नईद जगित उपास्यते जक्षुषणा हाँ जक्षुषण पश्यति जे चक्षु चक्षुगुषी पश्यति तदे ब्रह्मतम विद्धि नम जगित उपास्यते अभिप्र यही है बाणी जिसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती है परंतु जिनके रहने के कारण वाणी अपनी वक्तव्य वस्तु को कह सकती है वो ब्रह्म इसलिए उसको वाणी का भी वाणी कहा गया जिसको नहीं देख सकते हैं परंतु जिसके रहने के कारण को देख सकते हैं वो ब्रह्म है। इसलिए उनको आँख का भी वाणी का वाणी, मन का भी मन ऐसा करके <coughs> कहा गया है और दृष्टि परिलोपिनाशित जो हमारे पास दो दृष्टि है एक नित्य दृष्टि एक अनित दृष्टि अनित्य दृष्टि कभी देख सकते हैं कभी नहीं देख सकते है आंख की दृष्टि खराब हो तो फिर जो देख देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जो है तो दृष्टि का भी दृष्टा बोलने का अभिप्राय है कि जो अनित दृष्टि जो कभी देखते हैं कभी नहीं देखते है उसको जो देखते हैं उनकी दृष्टि कभी लोक नहीं होता है न ही दृष्टि दृष्टि विपरीत अविनाशी तथा वो दृष्टि अविनाशी है इस प्रकार है श्रतुर श्रुत नहुमते मतुर मन थे मत, मनन करने वाले का मन का हमारा मन कभी मनन कर सकता है कभी चिंतन कर सकता है कभी याद कर सकता है कभी याद नहीं कर सकता है बंधु जिनके रहने के कारण मैं ये समझता हूँ कि अभी अथवा बुद्धि जो अपनी अभिष्ट वस्तु को याद नहीं कर पा रहे उसकी याददाश्त कभी कमी नहीं होती वो हमेशा ही सबका कर प्रकाश करते रहते उसकी प्रकाश की कभी कमी नहीं होती इस प्रकार से आत्मा को अपने स्वरूप को हमको समझना है इस प्रकार के आपने को हमें जानना है इसको बोलता है इसको बोलता चक्षुर उसके माध्यम से जो उसको जो देखते हैं जो अलुप्त वाले हैं बाहरी वस्तु को देखने वाले आंख की दृष्टि को जो देखते रहते हैं जिनकी दृष्टि कभी लोप नहीं होता है इसीलिए उनको दृष्टि का दृष्टा भवेद आत्मा आत्मा को दृष्टि का दृष्टा श्रुति का विश्वता इस प्रकार से कहा जाता है ये जो श्रुति वाक्य है उस श्रुति वाक्य के आधार पर ही इस प्रकार से जो है हम अपने स्वरूप को समझने के लिए हम सोचते हैं मैं देख रहा हूँ आँख के द्वारा क्योंकि आँख जिसके रहने के कारण देख पाता है वो मेरा यथार्थ स्वरूप तो है इस प्रकार उस आत्मा की शक्ति का कभी कभी कभी लोप नहीं होता। शारीरिक जो अनित्य तो दृष्टि है, रहता उसके ऊपर डॉक्टर का तो ट्रीटमेंट वो भी केवल मात्र इंद्रिय गोलक पे ही होते हैं इंद्रियों पे तो कुछ नहीं होता जो भी व्यवहारिक जो हमारा दृष्टिशक्ति व्यवहारिक वो कभी बढ़ना घटना ये इंद्रियो गोलोक को लेकर के बोलते हैं परंतु इंद्रिय गोलोक की जो परिवर्तन वो जिनके रहने के कारण हम देख पाते हैं समझ पाते हैं वो यथार्थ तो आत्मा है इस प्रकार से हर जगह पे कि केवल आंख के लिए नहीं वो कान का भी कान है वो पानी का भी पानी है वो का भी इंद्रियों है, काम कर पाना अथवा तो नहीं कर पाना ये दोनों जिनके लिए होता है वो जो है आत्मा है वही हमारा स्वरूप है आगे इसको समझाते आगे बोल रहे देखिये कि केवलम मनसोवृत्ति पश्यन मंता मज शक्तिता तथा शास्त्र नीत <coughs> केवल मनसोवृत्ति पश्यन मंता मज तथा था शास्त्र नीत को बोलते हैं। नहीं दृष्टे एक विज्ञान नहीं मतूर नहीं स्वतूर नहीं नहीं वक्तूर वक्ते इस प्रकार झरी लगा देते हैं वो सभी जिसके रहने के कारण हो पाते यहाँ पे छोटा सा शब्द नहीं था, था क्योंकि इस इसक्य से क्योंकि का उसकी दृष्टि शक्ति कभी लोप नहीं होती जो मति का भी मनन करने, मन का भी मन है उसकी मनन शक्ति कभी कम नहीं होती जो समस्त जानने वाले का बुद्धि जानने वाले को जानने वाला है उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता इस प्रकार से स्थिति बोलते इसलिए केवलांग मनुष्य वृत्ति पश्चन ममता मतीर अज मन की वृत्ति को देख करके मन की वृत्ति को देखने वाला मन में क्या क्या उठ वृत्ति कैसे मनता मन का जो मन मतहर मनता मत <वाला>. जो जन्म रहित आत्मा है जो आख को देखने वाला कान को देखने वाला बाघ को देखने वाला सभी इंद्रियों को देखने समझना उनकी क्रिया को समझना मन बुद्धि की क्रिया को समझना वो जन्म रहित तत्व है जो है मन का भी मनन करने मन सबको मनन करते हैं परंतु जन मनसा ना मनते जे न आहुर् मनोमतम तदैव ब्रह्मतम वित्तीय जिसको मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है परंतु जो मन की मन हर मनन क्रिया को जो समझते हैं देखते हैं वो आत्मा जन्म रहते है इस प्रकार से विज्ञाता नहीं विज्ञातु नहीं विज्ञातुर्वि विज्ञात परिलोप विद्यु अविनाशित हमको लगता अध्याय में में आया तो शरीर लगातार पे बोलते जाती है अविनाशित तो जो सब कुछ सब कुछ जानने वाले को भी जा, जो जानने वाला है उसका जो है विज्ञान का कभी लोप नहीं होता क्योंकि वो अविनाशी है विज्ञान तो अलुप्त शक्ति तथा शास्त्र इसी को शास्त्र वहाँ पे कहते नहीं जो नहीं है ये कोटेशन है नहीं विज्ञातें नहीं श्रतुरुते नहीं दृष्टुर्दृष्टे दुर दुर नहीं वक्त वक्ते इस प्रकार से श्रुति वकृत छोटा सा कोटेशन उद्धित करते हैं ये बृहदारण्य उपनिषद के है बृहदारण्य उपनिषद की चतुर्थ अध्याय की तृतीय उपाद मतलब तृतीय उत्पाद हो जाएगा आपका ज्योतिर्ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण की तेईसवा मंत्र से लेकर के मंत्र था ये जो है और वर्ष से नीचे दिया हुआ है चांदो अब दिस चांदोन दिस प्रकार से जो है ने आत्मा को समझाने के लिए मतलब आत्मा को तो हम तो सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं देख सकते परंतु तो तो समस्त शरीर की इंद्रियों की क्रिया को देख करके तो जिनके रहने के कारण ये क्रिया हो पाते हैं वो आत्मा है इस, इसको दिखाने के लिए हमारे केनो उपनिषद आए हुए हैं चांदो है, को उपनिषद है सभी ने इस प्रकार से आत्मा को देखा मतलब आत्मा में जो क्रिया दिखाई पड़ते हैं वो उपाधि के कारण आत्मा में प्रती होती है वास्तविक तो आत्मा के कोई क्रिया नहीं है इसको दिखाते हुए देखिए अगला एक श्लोक बोल रहे ये बहुत ही हर जगह पे भगवान भास्क जगह पर उद्धित करते हैं सद ही सपनो सदी सपनता अनुसं है आत्मा बुद्धि के साथ एक होकर करके वो ध्यान करता है जैसा और चेष्टा करता है जैसा परंतु आत्मा में ना कोई ध्यान है ना कोई क्रिया है परंतु सदी सप्ताह बुद्धि के साथ धारात्म करके वो ऐसा क्रिया की प्रती आत्मा में होती है उसी में रहती उसी बृह को प्रस्तुत कर अगला श्लोक को बोलते हैं ध्यायति ध्याति तथा इत्यपि तत्र इति तुद्धत्व तथा अन्वागत श्रुते कई बृहद श्रुति को एक, एक में लग दिया ध्यायति लग्याि तथा इत्यपि अत्रस्तेन इति अत्रुद्ध अन्वन्वागत चार श्रुते सदी सपनो इव लेला ध्यान करता है जैसा चेष्टा करता है जैसा आत्मा कैसे बुद्धि के साथ एक हो करके इसलिए वहाँ पे इव कर करके प्रयोग करते हैं ध्यात इव ले आत्मा ध्यान करते हैं जैसा आत्मा कैसे बुद्धि की ध्यान और बुद्धि की स्थिरता हुआ आपका आत्मा में आरोप कर दिया बुद्धि चंचल हो होगी अरे मैं तो भले मन मैं ध्यन ही नहीं करता तो मैं तो पंचल है इस प्रकार बोलते है केवल इतना ही नहीं सुषुप्ती अवस्था में जाकर करके वहाँ पे बोलते है अपिता भवती माता अमाता अस्त अस्ते नो चंड चंडकुल अंत में अत्र वेदा अवेदा भवती तक बोल देती है मतलब क्या है सुषुप्ति अवस्था में जब हमारे उपाधि के साथ त्म छूट जाते हैं तब धर्म को आत्मा में आला आरोप करके हम सब अलग अलग है जैसा हमें प्रतीत होते व्यवहार भी करते हैं परंतु सुषुप्त अवस्था में जाओ जब उपाधि के साथ तादात्मा छोड़ जाती है तब कोई किसी प्रकार की व्यवहार नहीं करते तब तो सब एक ही अनुभव में आता है सबको और यहाँ पे आकर के पिता पिता नहीं रहता माता माता नहीं होता चोर चोर नहीं होता पापी पापी नहीं होता यहाँ तक कि वेद भी निर्वेद हो जाते हैं ऐसा करके सुरियाँ अपने आप बोलती हैं इस ये जब सुषुक्ति अवस्था में जाकर के दृष्टांत भगवान ने हमको समझाने के लिए बना है किस लिए क्या आत्मा सर्वथा असंग है व्यापक है पूर्ण है कितना भी बुद्धि चोरी करे बुद्धि चा, मतलब चर्चा होता था आत्मा में सब कुछ है अनुवागत तो पुण्य न अनन्वागत तो पापी न तीर्ण ही सर्व सर्व शोकान भवती असंग ही अयम पुरुष ऐसा करके सुखी नौ दस बार बोलते हैं अनन्वाग तो पुण्य तो मतलब अनवागत्यवस्था इसके लिए प्रमाण है क्योंकि ये सब कहा है ये उपाधि में है उपाधि के धर्म को आत्मा के ऊपर आरोप करके हम बोलते हैं कि हम ये सब करते ये करते हैं वो जितने सारे उपाधि धर्म है परंतु सुषुप्त अवस्था में जा करके ना वो चोर होता है ना पिता होता है ना माता होता है ना पंडित होता है ना मूर्ख होता है ना चोर होता है ना चंडाल पुलस का कुछ नहीं है अनन्वा का तो पुण्य ना अनन्वा तो पाप ही ना शरीर के तो पुण्य पाप के साथ इसका कोई संबंध नहीं है जन्म के तो पुण्य पाप के साथ कोई जन्म से जो व्यक्ति चंडाल है जन्म से जो तो व्यक्ति पुलकस है जन्म से ब्राह्मण है उसका भी कोई संबंध नहीं है जन्मांतर की कर्म के साथ भी कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से आत्मा से असंगो ही अयम पुरुष फिर सवा ईश्वर अथा तो अथा तो नेति नेत आत्मा असंग न सज्जते अव्यथो तो नहीं व्यथित न व्यथते किसी के साथ संबंध नहीं व्यथा इनका है नहीं नीश्वती इसमें कोई रिचन या कुछ भी नहीं होता सर्वथा ही हमेशा एक रूप में रहने वाला इन सब सूतियों को भगवान भास्कर इकट्ठा करके एक जगह पर दे दिया अत्र स्त्यन अस्त नगत करके चोर चोर नहीं रहता पिता पिता नहीं रहता माता माता नहीं रहता इति शुद्धतम आत्मा की तो दिखे। शुद्ध तो दिखा अर्षि आपने आप बोलती है अनन्वागत पुण्यन अनन्वागत पापेन असंग ही अयम पुरुषोतीर्ण ही सर्व हृदय शोक समस्त हृदय के शोक वो अलग हो जाते हैं इस प्रकार से सूति वहाँ पे आत्मा के स्वरूप का व्याख्या करता अनन्वागत पुण्य मनवा उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं आता अनवागत इन उपनिषद के ज्योतिर्ण ब्राह्मण की सारा मुख्य विषय वस्तु को एक जनक राजा पूछते हैं मैंने जाग गोवल कर इसी एक बार ऐसा सोच के जाते आज मैं जनक राजा से कोई बात उत करने वाला नहीं हूँ परंतु जनक राजा आते ही जनक राजा प्रश्न पूछे क्या बात है आप क्यों आए हैं कि आप पशु कामना करने के लिए अथवा सूक्ष्म वस्तु को निर्णय करने के लिए तब तो बोलते हैं दोनों के लिए अच्छा तब तो मेरा प्रश्न के जवाब दीजिए क्या इस शरीर में आत्मा कौन है सीधा सीधा प्रश्न इस शरीर में आत्मा कौन है उत्तर देते जो है विज्ञान हम प्राणु हृदय अंतर ज्योति पुरुष ये जो शरीर संघात में जो चेतन तत्व है आपको हृदय के अंदर को शायद प्रकार ज्योति है के कारण एक छोटे दे दिया, फिर उसी का व्याख्यान है सारा फिर उसी का व्याख्यान दो ब्राह्मण में ये ज्योति ब्राह्मण और शरीर ब्राह्मण में इस आदमी वर्ग से अकेला बोलते जा रहा एक के बाद एक आदमी के वर्णन बहुत सुंदर वर्णन है उसमें उसमें से छोटा सा उठा करके भगवान भास्कर यहाँ पे दे दिया कि जो है वो का भी में भी में आए हुए है और हम लोग ध्यान करते हैं जैसा चेष्टा करते हैं जैसा भी उपाधि के धर्म को लेकर के बोलते हैं और शरीर के धर्म अथवा तो बुद्धि के धर्म को चोर होता है व्यवहारिक इस जगत की क्रिया से परंतु उसके साथ उसका कोई संबंध जन्मांतरण की क्रिया से कोई चंडाल हुआ कोई पुष्कल पुलस का हुआ कोई ब्राह्मण हुआ कोई निच जाति परंतु उसके साथ भी इसका कोई संबंध नहीं रहता कितने भी जन्म कितने कर्म का आत्मा के साथ आत्मा सर्वदा ही असंग शुद्ध होता है, है एक बार बार ये शब्द होता है असंग पुरुष असंगो ही अयम पुरुष सर्वदा असंग है इस प्रकार वहाँ प्रतिपादन करते हैं आगे देखिए थर्टी में बोलते हैं शक्तियाँ लोपाच्छु सुप्तेगा तथा बोधियो विकारता गैस्य विशेषस्तु जत्र व्यतीसु तेरे बचा ये बच्चा कौन सा जा। तो है इसे देखते हैं इसे अच्छा जत्र शर्मा शक्तियाँ लोपाच्छु सुप्तेगा तथा विशेषस्तु जत्र वेति विशेषस्ततिश्रुतेच शक्ति शुक्ति तथा विशेषस्तु जत्र वेति विशेषस्ततिश्रुतेच <coughs> शुति कहती है सुवस्था में आकर के एक तो वेदा भगवती इस करके बोलते फिर आगे बोलते हैं शक्ति लोपात शक्ति का लोप हो जाता है किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति के लोप होती कि नहीं नहीं जिस उपाधि के साथ हम व्यवहार कर रहे थे उस उपाधि की शक्ति जो है कुछ देर के लिए मतलब लॉक हो जाता है जब वो सोते हैं तो उस उपाधि की शक्ति कुछ देर के लिए काम नहीं करता इसीलिए बोलते हैं शक्ति लोपात शक्ति का लोप हो जाने से सुषुप्त सुषुप्ति अवस्था में उच्च चेतन तत्व है तथा बोधे अविकारत उसी प्रकार उसका बोध में सुषुप्त अवस्था में कुछ बोध नहीं तो ये जो है आत्मा की बोध में अविकारत यदि इसके बोध का भी है का भी नहीं है तो ये विकारी तत्व होता और विकारी तत्व होता तो होता परंतु आत्मा तो जन्म मृत्यु से नहीं था ये नाशुबान तत्व नहीं है तो क्या होता है ये सारा विशेषता गेहू वस्तु में जिसका हम जानते हैं शरीर इंद्र मन बुद्धि सब गेहू है ये सारा जो शक्ति लोप होता है शरीर की शक्ति की लोप होता है काम नहीं कर पाता है मन की शक्ति की लोप होता है चिंता शक्ति से नहीं रह पाता है दृष्टि शक्ति की लोप हो जाता है परंतु आत्मा तो समस्त शक्ति से रहित है शक्ति होता है तो उसका वर्णन घटना यह होता है वो तो सारा शक्ति विशेषता नहीं आती तो में नहीं है, तो है इसलिए बोलता है शक्ति लोपांत सुषुप्त तथा बोध ही उस प्रकार बोध में भी मतलब कुछ सबल उस समय कोई बोध उठता ही नहीं इसलिए लगता है कि आत्मा नहीं है कई बार ही शंका करते हैं कि तुम बोलते हो कि आत्मा की नहीं आत्मा की चेतन शक्ति की कभी लोप नहीं नहीं होता अवस्था में में तो तो कोई चेतन समझ में नहीं आता इसलिए आत्मा की शक्ति करते हैं तब तो बोलते हैं आपने नहीं समझ पाया इस चीज को आत्मा की गुण शक्ति की कभी लोप नहीं हुआ जागृत काल में विषय इंद्रियों के माध्यम से स्थूल विषय को देख के आनंद लेते हैं तो अथवा दुख भोगते हैं सुषुप्त स्वप्न अवस्था में अपनी वासनात्मक जगत को अपने आप रचना करके उससे सुख दुख लेते हैं और सुषुप्त अवस्था में भी अपना की आत्मा की के ज्ञान का विषय है अपने अज्ञान को और अपने आनंद व अस्तित्व को अनुभव करते हैं सुषुप्त में तो इसलिए आत्मा की शक्ति की विपरिलोप कभी नहीं होता तो उस समय केवल केवल मात्र तो मात्र अवस्था में कारणों तो की शक्ति कुछ देर के लिए कुंठित हो जाता है इसलिए उस समय वो बोल नहीं पाते जो भगवान ने इसको दृष्टांत के रूप में बनाया यदि इस प्रकार से आप कारणों की से अपने को अलग कर पाते हैं सब देखो सुषुप्त अवस्था में हम सभी उठ करके चाहे केवल मनुष्य नहीं बोलता जाना ये इससे बच्चों क्या सिद्ध होता है उपाधि के साथ धात्मा छोड़ने पर सभी का अनुभव एक है यानी कि आत्मा एक है आत्मा एक है तो इसलिए सुचुक्त को दृष्टान्त तो बना करके हमको ऐसा लगता है कि आत्मा की शक्ति का लोप हो गया सुचुक्त में ये बात नहीं है क्योंकि देखो ज्ञान का अभाव है इसका ज्ञान हमें हो रहा है उस समय इसीलिए आत्मा की जो ज्ञान शक्ति है उसका कभी नाश नहीं होता प्रश्नोत्सित प्रश्ण, छठा प्रश्न के उत्तर में बड़ा सुंदर इसको दे करके समझे हमारे यहाँ पे जो अभाव भी रूप है क्योंकि अभाव का भी कोई ज्ञाता होता है उस ज्ञाता अभाव कभी नहीं होता अभाव भी भावरूफ है और ये अभाव भावरुफ होने के कारण अभाव को कोई तो नहीं जानता तब तो क्या होता है उस अभाव प्रामाणिक नहीं होती इसलिए उस अभाव को जानने वाले का अभाव कभी नहीं होता और जानने वाले का अभाव नहीं होता है इससे क्या होता है मतलब आत्मा की अभाव और आत्मा की चेतना जानना चाहिए इसलिए इसके अभाव कभी नहीं होती इस प्रकार से अपने स्वरूप को समझना चाहिए शक्ति लोपांथ शुक्ति ग तथा बोध अभिकार शक्ति इंद्रियों की शक्ति जो लोप हो जाने के कारण बुद्धि की, बुद्ध की शक्ति लोप हो जाने के कारण जो सुत अवस्था में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ती अपने चिंता शक्ति अथवा तो अपने अस्तित्व भी हम नहीं समझ पाते ज्ञान इसमें विशेषता तो वो ज्ञ वस्तु है आत्मा में कुछ नहीं है शरीर इंदुमान बुद्ध में ये विशेषता कि कभी वो देख पाते हैं कभी नहीं देख पाते परंतु वो आत्मा के धर्म नहीं है कि जत्र वा इति इतिश्रुतेर वच जत्र वा सर्व आत्म व अभूत जब सब आत्मरूप हो जाते हैं तत्के न कम पश्यत के न कम बिजानिया जब सब आत्मरूप जब एक रूप हो जाता जब अकेला ही रहता है तब कौन किसके द्वारा किसको देखे यत्री ये इस ये पोर्सन को जो है मतलब उपनिषद नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा सारा उपनिषद पढ़ने के बाद तब जाकर के ये पोर्षण समझ में आएगा जो नहीं। जो यथाट ये जो छठा शब्द बोलता है अथवा अनु ये सब जो है दृष्टि दृष्टा ये सब जो है सब श्रुति बातों को लेकर के बोल रहा है यहाँ इसलिए हम देख रहे हैं जिस वस्तु से हम पढ़ा रहे हैं जिस पुस्तक से उसके पहला पाठ में कुछ लिखा हुआ था मतलब उसने पढ़ा कुछ हमको ऐसा लग है परंतु यहाँ पे कुछ लिखा परन्तु यहाँ आके फिर छोड़ दिया क्योंकि उनको जो है ये कहाँ से आया कैसे आया कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं परंतु ये सब भगवान भाषाकार इस पुस्तक में समस्त उपनिषदों में जो आत्मा की स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए जो जो शब्द आया उसी के संक्षेप में उद्धृत करके यहाँ पे कह दिया श्रुति इसलिए विशेषता कहाँ पे है जिसको हम जानते हैं देखते हैं समझते हैं शरीर इंद्र मन बुद्ध भी अब जब आ करके सब एक आत्म रूप हो जाता है आत्मय उस समय जो है कौन किस दरा किस कौन किसके किसको किसको किसको जानेगा सब आत्मरूप हो जाने के कारण सुषुप्त में कोई ज्ञान नहीं था अब आगे और बोल रहे देखिए व्यवधान क्षम लोक अनात्मना दृष्टेर दृष्टिआत्मस्वरूपवाद प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्स्मृत व्यवधानक्षेरत्म दृष्टिआत्मस्वरूपवाद प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्स्मृतम यहाँ पर चलते हैं प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग किया यहाँ पे प्रत्यक्ष एक अभिप्राय चाहे अपरक्षण होती है बोलते हैं जो हमसे दूर की वस्तु होती है जहाँ पे व्यवधान होती है वहां पे तो इंद्रियों की प्रयोग होती है अपरोक्ष है जो दूर की वस्तु होते अपने से भिन्न होता है वो परोक्ष होता है और जो अपना होता है वो अपरक्ष होता है हमेशा परोक्ष होता है आत्मा हमेशा अपरक्ष है व्यवधान परोक्ष लोक का दृष्टि अनात्मा जो लौकिक दृष्टि है वो अनात्मा की आँख वो की दृष्टि है वो जो है व्यवधान है आत्मा वो जो है मन बुद्धि के माध्यम से तब दृष्टि काम करता है हैं इसलिए आप बोलते हैं वो अनात्मा है वो आत्मा नहीं आत्मा है आत्मा हमारा स्वरूप है इसलिए आत्मा कभी भी इंद्रिय गम्य नहीं हो सकता है क्योंकि वो कभी व्यवधान नहीं है व्यवधान होता तो दृष्टा को इच्छा हाँ देख पाते व्यवधान मतलब गैप अथवा डिस्टेंस कुछ नहीं होने के कारण इसको देखने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता कोई भी आवश्यकता ही नहीं है इसलिए बोलते हैं दृष्टि आत्मा जो दृष्टि हो तो व्यवधान है वो बुद्धि के माध्यम से उसका जो स्वरूप है दृष्ट दृष्टा है वो हमारे स्वरूप होने के पता है प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्मित प्रत्यक्ष वो अपरक्ष है हमेशा ही अपरक्ष है तत्मित्व ऐसा ब्रह्म व्यक्त कैसे स्मरण करते हैं स्मरण करते हैं कि इसके जो है हमेशा क्योंकि है है। कभी कोई परिवर्तन होता है बैठा हुआ इसीलिए हम आत्मा को समझते हैं परंतु हमको लगता है कि आत्मज्ञान नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि हमारे एक स्वाभाविक एक धारणा बना हुआ है कि इंद्रियों मन बुद्धि के माध्यम से जैसे हम जानते हैं ऐसे ही आत्मा को जानेंगे परंतु आत्मा भूत होने के कारण इसको ऐसा नहीं जाना जा सकता है फलत हमको लगता है कि आत्मज्ञान कैसे होगा ये कैसे ज्ञान है हम थोड़ा निराश हो जाते हैं परंतु खुद अपने आप सोचिए कि हम अपने अस्तित्व को समझने के लिए हमको कभी भी कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है तो पता है नहीं अपरोक्ष रूप में ब्रह्म मतलब व्यापक स्वरूप आत्मा की व्यापक स्वरूप हमेशा अपरोक्ष रूप में आता है हमेशा अपरोक्ष रूप में अनुभव में यही जो है आत्मज्ञान की प्रोसेस आत्मा को जानने का समझने का यही उपाय है तो एक मैं हूं को, को के सहारे और को से करके जैसे परंपरा से बताया को समझने पर तब जाके आत्म संबंधित आत्म संबंधित बोध उत्पन्न होता है ये इसका अभिप्राय है नहीं दीपांतर अपेक्षा जीप दीपा प्रकाशन बोधस्वात्मा स्वरूप नोध अन्न तथयते नहीं दीपांतर अपेक्षा जदब दीप प्रकाश ने बोध स्वात्मा स्वरूपत्वात् नोध अन्न जब एक दिया जलती हुई होती है तब उस दिया को देखने के लिए हमें दूसरे प्रकाश की आवश्यकता कभी नहीं होती कोई जलती हुई दिया को देखने के लिए मतलब एक प्रकाशशील वस्तु को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती सूर्य को देखने के लिए सूर्य अदृष्ट के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती ठीक इसी प्रकार आत्मा बोध स्वरूप है आत्मा के नित्य प्रकाश हमेशा प्रकाशशील रहने के कारण उस आत्मा की समझने के लिए दूसरा कोई समझने वाला नहीं चाहिए जैसे एक दीप की नहीं दीपांतर अपेक्षा कोई दीप एक जलती हुई दिया को देखने के लिए उससे भिन्न कोई दिया की अपेक्षा नहीं होती जब दीप प्रकाशन है और जलती हुई दीप को प्रकाशित करने के लिए दूसरा कोई दीप की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार आत्मास्वरूप बोध आत्माबोध स्वरूप है इस बोध स्वरूप आत्मा की बोध के लिए दुष्टा कोई और एक बोधकर्ता की आवश्यकता है ऐसा नहीं हो आवश्यकता है क्योंकि यदि आत्मा कभी दृश्य बन जाएगा ना तो कभी भी कोई दृश्य प्रकाशित नहीं होगा आत्मा दृष्टा है दृष्टा ही रहेगा इस आत्मा को यदि दृश्य रूप में देखने के लिए कोई अलग दृष्टा लाएंगे तब तो वो अनवस्था दोष होगी और दृष्टि दोष क्या हो जाएगा यदि दृष्टा रूप में कोई नहीं लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा दृश्य कभी सिद्ध ही नहीं होगा दृष्टा तो के आधार पर सिद्ध होता है और वही दृष्टा है तो कोई दृश्य दृष्टि दोष आने वाला है इसलिए जो ज, ज, जैसे दिया को एक जलती हुई दिया को देखने के लिए दुष्टा कोई दिया की आवश्यकता नहीं होती इसलिए स्वयं प्रकाश आत्मा के प्रकाश को समझने के लिए दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इसलिए यहाँ पे बुद्धिमान सब कुंठित हो जाते हैं आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित होता करके मन बुद्धि क्रिया कर सकती है परंतु मन बुद्धि का आत्मा प्रकाशित नहीं है क्योंकि मन बुद्धि को प्रकाश हाँ इस मन बुद्धि की जड़ वस्तु को चेतनता प्रदान करते हुए अपना अपनी को हमेशा दिखाते रहते इसलिए के न उपनिषद में ऐसा कहा गया है प्रतिबोध हम विदितम अमृत बिंदते आत्मना बिंद थे बोध स्वरूप प्रत्येक बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा का भी बोध होता ही है प्रत्येक बोध के साथ प्रतिबोध हम जब तब यहाँ पे अहंकार के साथ निश्चित हो के, के दिखाई दे रहा है परंतु उसको हटा देंगे विचार पूर्वक तो बोध स्वरूप आत्मा का प्रकाश उसी से होता है और इसमें ये आत्मना ना बिंदते वीरजम ये आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जानने के लिए सामर्थ्य प्राप्त होता है जैसे जैसे आप किसी बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा के प्रति मतलब थोड़ा सा मन को ले जाएंगे तो उसको समझने के लिए सामर्थ्य आपके पास आत्मा से ही आता है आत्मा से ही आता है आत्मा निंदते वीरजम बिंदते इस प्रकार ये सामर्थ्य आत्मा से ही प्राप्त होता है और फिर क्या होता है कि आप अमृत अमृत स्वरूप आत्मा को जान करके अमृतमय हो जाते हैं ये मुख्य चीज़ यही है कि प्रत्येक बोध के साथ चाहे वो शब्द बोध हो स्पर्श बोध हो रूप रस बोध कुछ भी बोध हो उस प्रत्येक बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा का बोध होता है प्रतिबोध नहीं तो वो बोध आपका कभी काम ही में नहीं आएगा बोध कभी का काम में नहीं आएगा उपयोग में नहीं आ पाएगा यदि बोध स्वरूप आत्मा के द्वारा वो जो है क्या बोलेंगे, बुद्धि में रजिस्टर ना कर दिया जाए हाँ मैं इसको जाना हाँ मैं इसको समझा वो साक्षी के कारण हो पाता है साक्षी जो है ज्ञातता ला देता है बुद्धि तो इंद्रियों के द्वारा कोई विषय को जान करके उसमें जो हाँ मैंने इसको समझा ये भाव जो उत्पन्न करता है ये साक्षी के रहने प्रत्येक बोध के साथ इस बोध स्वरूप आत्मा का बोध होता ही है इसलिए से विशेष न दीपस्व दीपांतर अपेक्षा जीप दीपा प्रकाशन है बोधस्व आत्मा चाहिए बोध आत्मा का स्वरूप होने के कारण आत्मा को जानने के लिए दूसरा कोई बोध की आवश्यकता नहीं अपने प्रकाश से आत्मा अन्य सभी वस्तु को जानने के लिए आत्मा की प्रकाश चाहिए क्योंकि इंद्रियों के तरह अथवा अन्न प्रकाश चाहिए वस्तु से भिन्न परंतु आत्मा के जानने के लिए और भिन्न कोई प्रकाश आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है इसके लिए एक दृष्टान्त जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में सामान्य सूर्य के प्रकाश है आप एक दर्पण के ऊपर यदि सूर्य के प्रकाश को लेकर के कमरे के अंदर डायरेक्ट करते हैं और उस प्रकाश को जैस जिसके ऊपर लगाएंगे वो थोड़ा अधिक प्रकाशित हो जाता है वो अधिक प्रकाशित हो जाता है पहले तो सामान्य प्रकाश दिखाई देता है इसी प्रकार जो है आत्मा की सामान्य प्रकाश सभी विषय के ऊपर है फिर आत्मा की प्रकाश को मनो अथवा बुद्धि वृत्ति के द्वारा उन उन के, के प्रति डायरेक्ट करते हैं उस उस है। है। आप सूर्य के किरण को आप दर्पण में ले करके आप उस दर्पण को अन्य विषय की ओर घुमाते हैं तो विषय अधिक प्रकाशित स्पष्ट हो जाता है अब सूर्य की ओर अब उस आत्म उसके द्वारा आप सूर्य को देखना चाहते हैं जैसे दृष्टान तो तो तो तो के द्वारा इसलिए आत्मा प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए दुष्ट प्रकाश कहाँ पे आवश्यकता नहीं होते विषयत्म विकारिव नही इष्यते न्युपादेय आत्मा तत विषयत्म विकारिम नहींष्य न्युपादेय आत्मा तत सारा उपनिषद वाक्य को भगवान भास्तव इकट्ठा करके दिया हुआ है बोलते हैं आत्मा किसी का विषय नहीं बनता इसीलिए आत्मा विकार भी विकारित्व तो भी नहीं है आत्मा में और न भिन्न आत्मा एक ही है इसमें ना विषय विषयता धर्म है आत्मा का आत्मा को कभी हम विषय रूप से नहीं जान सकते आत्मा कभी विकारी भी नहीं होता यदि विषय बनता तो परिच्छिन्न होता और विकारी मत उसको जिस चार प्रकार की वस्तु कर कर्म के द्वारा होना संभव है संस्कार जो विकार जो आप्य और उत्पाद कर्म से चार चीज होता है आत्मा उत्पाद जो भी नहीं है संस्कार जो भी नहीं है विकार जो भी नहीं है आप्य भी नहीं है इसलिए कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है कर्म के द्वारा चार चीज कर्म के द्वारा हम किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं कर्म के दौरान किसी वस्तु को संस्कारित कर सकते हैं साफ करना गंदा करना कुछ भी कर्म के दौरान किसी वस्तु को थोड़ा विकृत कर सकते हैं पिसना कूटना ये सब करके अथवा कर्म के तरह चल करके किसी को प्राप्त कर सकते हैं परंतु आत्मा में चारों ही होना संभव नहीं है क्योंकि आत्मा जन्म मृत्यु से रहता है इसलिए अजो नृत्य शासन रहते उत्पन्न उत्पाद नहीं है वो फिर आत्मा जो अकेला है और किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं है इसलिए आत्मा को संस्कारित नहीं किया जा सकता है उसका कपड़े को साबुन लगा के साफ किया जा सकता है तो आत्मा को साधन के द्वारा साफ किया जा सकता है क्या संपर्क ही नहीं है उसका आत्मा नित्व सुनता है और फिर जो है जो यदि सफाई कुछ होती है तो बुद्धि संबंध आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है और विकार जो भी नहीं है आपको कुछ परिवर्तन भी नहीं होता उसको जिस प्रकार सोमलौता चाल दाल पका करके विकृत करके हम उसको पुजगी बनता आत्मा को नहीं कर सकते उसको क्योंकि उसका किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है और प्राप्त भी, भी नहीं है आत्मा नित्य प्राप्त बुस्तुतिया व्यापक है, है। यहाँ से गंगोत्री मंदिर जा कर के हम गंगोत्री माता को दर्शन करते हैं क्योंकि उत्तरकाशी थोड़ा दूर है परंतु आत्मा को दर्शन करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है क्योंकि तो नित्य स्वरूप करके बैठा हुआ है इसीलिए यहाँ पे नाना तो बोलते हैं विषय विषय धर्म भी नहीं है किसी का विषय नहीं बनता मतलब कोई उसको आत्मा को देखेगा कि आत्मा बन कभी हो नहीं सकता आत्मा में कोई विकार भी नहीं है आत्मा में भिन्नता भी नहीं है आत्मा आत्मा को देखेगा ये भी नहीं है विषय नहीं कर सकता नहीं इसीलिए आत्मा न आत्मा ना ऑनने ना, ना प्य उपाधेय आत्मा किसी के ग्रहण भी नहीं होता किसी द्वारा तैज्य भी नहीं होता आत्मा को तैज भी नहीं के यही लक्षण के अनुपनिषद में अन्न देवदात तो विदिता दत्तो अविदिता दत ही जान जितना सारे जानने जो वस्तु तो संसार में है आत्मा उससे भी भिन्न है यानी कि आत्मा को जाना ही नहीं जाता बोलते तो ये भी नहीं है जितना नहीं जाने हुए वस्तु तो उससे भी भिन्न है ये लक्षण केवल मात्र आत्मा अपने स्वरूप में ही घटते हैं स्वरूप परिचिन होता है नाशमान होता है और अविदित वस्तु इसका विपरीत मतलब वहाँ पे जो है मानसमन नहीं है परंतु आत्मा इन दोनों से भिन्न है ना हे है ना उपाधि है, तो इसका करते है। भी भी जिसको जाना जाता है।, है और नहीं जाने हुए भी।, भी नहीं आया विद था ज्ञान जानना था, था। उसका और वही जो है ठीक है जो आत्मा को जैसे बोला की जो कहीं पर जा करके प्राप्त करेंगे ये भावी नहीं है कि आत्मा तो अन्न को तर अपने से भिन्न किसी के तरह ग्रहण्य भी नहीं है किसी के भी नहीं है एक कई बात कहे अभ्यंतरो केन्म मृत्यु जरा अहम आत्मा इति जो व्यक्ति सबाह्य अभ्यंतरो अजीर्ण जन्म मृत्यु जरा अहम आत्मा इति जो व्यक्ति कुत अन्य नीभे सूत अन्वेत कुत अन्वेत विभेत स बोलते हैं वो ही जो है सबा अभ्यंतरो अजमुंडनिषद में आज है जो अंदर बाहर करके जो हमको देखते हैं वो तत्व जो है उसके लिए अंदर बाहर कुछ नहीं है कि वो अंदर बाहर से रहित है क्योंकि अंदर बाहर हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस काम में कमरे की दीवार की सापेक्ष में हम अंदर में हैं और बाहर बोलते हैं परंतु तो आत्मा तो दीवार के अंदर भी है उसके लिए कोई अंदर बाहर कुछ है नहीं जैसे आकाश आकाश से भी सूक्ष्म रखते हैं इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सब आयु अभ्यंतर वो बाहर भी है वही अंदर है वो बाहर भी है अंदर भी वही बाहर है वही अंदर है बाहर और अंदर जिसके सापेक्ष में बोलते हैं वो भी वही है और उसका अंदर और बाहर दोनों उसका अंदर वो भी वही तत्व वित्तमान है क्यों अज़े शब्द का अर्थ करते यहाँ पे भगवान अजीर्ण मतलब छ भाव विकार होता है जाए थे अस्थि वर्धते भी अपक्षीय थे परन्तु अपक तो आत्म छह भाव विकार से रहते मतलब उसका उत्पत्ति नहीं होती इसका अस्तित्व हमेशा ही रहते हैं और मतलब उत्पत्ति से पहले इसका अस्तित्व हमेशा है उत्पत्ति होती नहीं है बढ़ते तो बढ़ते नहीं है घटते नहीं है विपरिणम नहीं।, नहीं होता अपेक्षा नहीं होता नाज भी नहीं होता इसलिए एक शब्द प्रयोग करते हैं और ये ना अतः तो इसको जो है कोई छह भाव विकार से नहीं था इसलिए उसको समझाने के लिए जन्म मृत्यु जरा तिगह जो जन्म मृत्यु जरा को अतिक्रमण करके गया हुआ है पाल किया जरा जन्म मृत्यु जरा जिसको छू नहीं पाता जन्म मृत्यु जरातिगह जन्म मृत्यु जरा को जो अतिक्रमण करके गया हुआ है सब सु वक्त को इस प्रकार से जो आत्मा को समझते है है ना? अहम नी जो व्यक्ति इसी प्रकार मेरा स्वरूप है इस प्रकार से जो जान लेता है जो समझ जाता है तो वेद वो अपने आप अपने को जाना अहम ब्रह्मासमेती है ना वैसा जाना क्या जाना कि मैं ही जो है उत्व्यापक तत्व हूँ तो आत्मान में वेद अहम ब्रह्मासमे तस्मात्सर्भव इसलिए क्या हुआ वही जो है सर्वभाव को प्राप्त करके वही सर्वभाव को प्राप्त कर गया, गया। उसे बोलता है जब हम सभी रूप में है तब क्या हो जाएगा तो न विभीति कुत आनंदम ब्रह्मन विद्वात न विभीति कुत न विभति कदाचन किसी से डरता नहीं है किसी भी किसी से डरता नहीं है किसी समय ही डरता नहीं है क्योंकि मैं ही सब रूप में मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो डर द्वितिया वही भय भवती जब द्वे नहीं है तो भय किस बात की होगी इसलिए आप बोलते हैं कि अहम आत्मा जो व्यक्ति मैं ही आत्मा इस प्रकार जानता है तो किसके साथ संबंध करेगा क्योंकि अकेला ही तो है संबंध तो दो में होता है जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं ही सर्वथा असंग व्यापक पूर्ण हूँ तो ना मैं किसी से अलग हूँ ना, ना कोई किसी के साथ मेरा कोई संबंध है न मैं कसित नाम का सचित न मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है क्योंकि मैं ही अकेला ही अकेला हूँ इस प्रकार जब भाव में स्थिर हो जाता है न नहीं रहता न विभीति कदाचन किसी समय उसके मन में कोई भय उत्पन्न नहीं होता इस अभयक हो प्राप्त भी जनक इस अभय पद को तुम प्राप्त कर गए हो अब देखिए बड़ा अद्भुत बात है यहाँ पे जो है ना वृदान उपनिषद में मैं प्रासंगिक बोल रहा हूँ माँ जान बता नहीं भगवान भाषकर बोलेंगे कि जनक को जब जनक कब जब जनकोबल ऋषि बोलते हैं जनक तुम अभय पद को प्राप्त कर गया तो जनक को अनुभव में आ गया वो चीज तब तो वो बोलते हैं ये अभय पद आपके साथ हमेशा बना रहे अभय तत्म गच्छता ये आप ही के पास बने रही तो आप भी तो उस स्वरूप में हो वहाँ पे हमारे जे ज्ञान के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में तीन चीज को कहा जाता है उसमें सबसे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा है कि आप मैंने जो कहा गुरुजी ने जो कहा उसको उसने समझा समझने के बाद वो जो है गुरु को जो मतलब ये अभय पद तो गुरु पद में जो प्रतिष्ठित है वो वहाँ पे है तभी जाकर करके हम कुछ अभय पद को बोल इसलिए इस अभय पथ को आप हमेशा आप बने रहें ये मतलब मैं आपकी अभय पद को आपके उपदेश को समझ गया पहले जनक राजा ये बोला दूसरा जनक राजा बोलते हैं कि द, द, उसकी आपको नम बार बार नमस्कार है में जनक राजा बोलते हैं ये विधेय भी आपका ही है तेस्टा मतलब क्या है वहाँ पे हमारे सुरेश्वर आचार्य भाटलिकाचार्य बोलते हैं यदि कि, किसी गुरु को किसी रूप में आपको गुरुदक्षिणा देना है तो शब्द श्रेष्ठ गुरुदक्षिणा ही है कि जिस चीज को आपने समझाया वो तो मेरा अनुभव में आ गया ये श्रेष्ठ गुरुदक्षिणा है इसीलिए अर्जुन देखिए अंतिम में अर्जुन यहाँ पे छंदो भी तो में देखेंगे की सबसे पहले अर्जुन बोलते हैं नष्टम हो स्मृति प्रशत ये सबसे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा है भगवान पूछते हैं उनको क्या तुम हमने जो इतना देर तक तुमको समझे समझ में आया तो अर्जुन कहा श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा है सिर्फ नेक्स्ट गुरु दक्षिणा है अपने को सरेंडर करते ना जहाँ समर्पण मतलब जो हो गया अब तो आप दक्षिणा है जो बाहर से जब कुछ द्रव्यात्मक दक्षिणा देते जो द्रव्यात्मक दक्षिणा देते वो थर्ड का घटिया क्वालिटी का दक्षिणा है ये श्रुति ने दिखाया हाँ श्रुति ने दिखाया और ये जो है सूरेश्विराचार्य और हमारे टिप्पणी कार ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया जनक वेदार के जनकुवर तो इस प्रकार से यहाँ पे तो क्योंकि अब क्या है जब वो अपने को अकेला रूप में जान लेता और कुछ है ही नहीं तो अपने क्या स्पष्ट देगा कुछ होता तो देता इसीलिए हमारे वास्तवी सी जानको बोला पहले तू मेरे को दक्षिणा दे दे तू बाद में नहीं दे पाएगा तब उसने बोला कि मैं पूरा शरीर और जनक आपको दे देता हूँ अब जा घोड़े में चल, जैसे घोड़े में चल, मैं रुक जा रुक जा तो रुक गया घूम घाम के आया था वैसे ही खड़ा है शरीर भाग ये ने कि ना चढ़ा ना उतरा वैसे आधा करा है बस हो गया तब जानक राजा को बोला जस अब शरीर भाग चला गया बस यही आत्मज्ञानेश्वर शब्द तो बोला इस तरह ही शरीर तुमने मेरे को दे दिया तो तुम्हारा जो व्यापक थे यही तुम्हारा जानक राजा को समझ में आ गया ये थी ये जो चीज़ जो है मुख्य रूप से समझने की चीज़ है कि जी मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको अभ्यास करके इस चीज़ को उद्भाव में स्थिर रहना वेदान में इस चीज़ के दक्षिणा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझेगी सबसे अच्छा और आनंद अथवा पूर्ण दक्षिणा होती है जो गुरु जी ने बताया अथवा जो शास्त्र ने बताया उसको अनुशीलन करके उस चीज़ को और प्राप्त करने का पूरा प्रयास इस यहाँ पे ये कहते हैं आगे देखिए इसको समझाते हुए बोल रहे हैं अभ्यंतरोही तो जब आप अपने को जान लेंगे तब तो क्या हो जाएगा किसी के साथ कोई संबंध नहीं क्या देगा वो हम किस चीज को दे सकते हैं जो हमारे पास कोई चीज है तब तो हम उसको देख सकते हैं अब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं मैं ही मैं केवल हूँ तो क्या देगा बस इसी चीज को समझने के लिए पर बस इतना ही आ रहा है समझ में गुरु जी की बस एक जो है अभय पद में स्थित है वो मुझे प्राप्त हो इस पद ही आपको हमेशा मनी रहे इस प्रकार से मतलब अब एक हो गया गुरु शिष्य के भाव में एक हो गया और फिर नमस्कार और फिर बोल ये विधि और तो आपका ही थर्ड स्टेप में आगे बोलते देखिए आप देखा दे े तद्ध वर्णितपो नपोहना तत्थूलाशास्त्रे तत्मे निश्चया कर्म वर्णितरपोहना तत्थूल तत्वे निश्चया प्राग कर्म प्रकार आत्मज्ञान के विधान करने से पहले ने के विधान और, और, और जब कर्म करने के लिए आपको वर्ण और अष्टम धर्म की मान्यता देना पड़ेगा और आत्मज्ञान क्या करते हैं वर्ण और अष्टम धर्म को मिटा देते हैं वर्ण और आश्रम को जब तक हम बने रहेंगे तत्मक तो आत्मा वर्णित अपोहन वर्णित अपहन कर देते हैं परंतु जब हम आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते हैं तब हमारे अंदर से वर्ण और आश्रम धर्म को बिल्कुल धीरे धीरे मिटा देता है क्योंकि तथा अस्थूल अनु अहस्यम दीर्घम इस प्रकार से आत्मा पच्चीस जगह पे मतलब जाग बल कर ऋषि जनक राजा को ट्वेंटी फाइव प्लेज और दीर्घम औरहम अनाकाशम अनाक अनाकाशम अवायु अतज इस प्रकार से 25 फाइव जो है उसको निश्चित रूप में समझाया गया है मुंडक उपनिषद भी, भी, भी ऐसे निश्चित रूप में समझाते से लिए जब ये स्थूल मतलब किसी भी धर्म से भी चाहिए समस्त विशेषता से थे। इस प्रकार से आत्मा को समझते वो क्योंकि कभी भी सभी में एकत्व नहीं हो सकता है में एक ही एकत्व समस्त गुण से निर्वीन निर्विशेष अवस्था को प्राप्त करने से तत्व में वैश्चा दो निर्विशेष तुम हो ऐसा करके निश्चय करो ऐसा करके निश्चय करो जितने सारे विशेषता दिखाई दे रहे, ये सब उपाधि के धर्म है उपाधि के धर्म को मैं देखता हूँ इसलिए सब दृश्य है और मैं इससे भिन्न हूँ दृष्ट हूँ और तो इस दृष्टा के बाद दृश्य नामक कुछ वस्तु नहीं रह जाता धीरे धीरे अकेला पूर्ण को रूप में अनुभव में आता है इस इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस निर्विशेष भाव को हमेशा जब कभी भी कोई विशेषता अपने के ऊपर आरोप करते हैं तुरंत उसको मन से मिटा कर आत्मा ये उपाधि का धर्म है ये मेरा धर्म नहीं है मैं तो संपूर्ण असंग रूप में व्यापक हूँ सारा विशेष से रहित हूँ इस प्रकार से आत्मा को अनुभव करने का मतलब अभ्यास करते करते ही अनुभव में आ जाती इसलिए प्राग एव एक अद्भिथिर कर्म वर्णित इस प्रकार आत्मज्ञान से पहले अंतकरण शुद्धि करने के लिए वर्ण और अष्टम धर्म को पालन करना आवश्यक है मैं ये बोलता हूँ मतलब थोड़ा सा साथ मुझे पता लग रहा है, ये वर्ण और अष्टम धर्म को भी यदि आप छोड़ करके केवल वेदांत मान लीजिए अंतकरण शुद्ध तो नहीं है अभी तक पूरा समझ में नहीं आता है फिर भी वेदांत श्रबल मनन से भी ये अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है क्योंकि जब बार बार अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखेंगे बार बार कहाँ पहुँचना ये चिंतन करेंगे फल तो क्या हो जाएगा वो जो बाहरी चिंतन से हटते रहेंगे मन और शास्त्र ने जैसा बताया तद अनुकूल मन की विचार अगर उठे तो उस विचार से ही शुद्ध विचार से अंतकरण शुद्ध हो जाता है मत हमेशा उस चेतन तत्व तो धी, तो के विचार से बौद्धिक बौद्धिक में बुद्धिक शुद्धता बुद्धि की जो जड़त चिंतन जड़ वस्तु के आप जड़ है और जड़ वस्तु के चिंतन विषय चिंतन करते रहते हैं यदि वेदांत तो विचार के द्वारा गुरु वाक्य के ऊपर आदर करके वेदांत तो विचार में मन को रख पाएंगे कर्म मतलब जहाँ तक किया ठीक है जितना है किया किया और उसके भी इस समय सभी शरीर के हिसाब से हम लोग इतना कर्म नहीं कर सकते वेदांत तो विचार से ही अंतकरण शुद्ध होकर के वो अभिव्यक्त हो जाएगा ये शास्त्र भी बताते हैं इसलिए जैसा जितना शास्त्र वर्ण आश्रम भी कर्म कर पाते हैं करें नहीं तो वेदांत तो विचार में मन को लगा के रखें जैसा शास्त्र ने बताया जैसा ब्रह्म सूत्र में एक विषय में कहाँ पे कैसा कहा उसको इकट्ठा करके ला करके भगवान भाष्य का दिखाएं इस उपदेश शास्त्र में भगवान भाष्य का समस्त श्रुति वाक्य को आत्मसंबद आत्म विचार संबंधित श्रुति वाक्य को एक जगह पे ला करके दिखा रहे हैं यहाँ पे एक जगह पे दिखा दिया बस इसी को लेकर के यदि हम विचार चिंतन करते रहेंगे निश्चित ही ईश्वर कृपा से गुरु कृपा से और आत्मकृपा से ये तत्व उपलब्धि में आ जाता है नहीं तो भगवान भाषु इतना क्यों बोलेंगे पूर्व देह परितगे जात्यादीना प्रहानता देहस्थ जा अनात्मता पूर्व देह परितगे जात्यादीना प्रहानता देहस्थ जा अनात्मता चार मास जैसे जैसे आपका शरीर से मतलब छूटता जाएगा वैसे वैसे आपको वर्ण जाति आश्रम तत, तत्क्रिया ये छूटती जाएगी इसके पर कोई आपका आग्रह नहीं रहेगा पूर्व देह परित्यागीत्यादि नम प्रजाति आदि जाति मैं मनुष्य फिर जो बर्न उसमें वर्ण उसमें आश्रम उसमें फिर भी मैं पुरुष स्त्री सब जितना हमने आरोप किया आत्मा के ऊपर एक, -एक मंजिल वो मंजिल पूरा टूट के एक साथ गिर जाता है क्योंकि ये जाति आदि धर्म सब शरीर के हैं सब आत्मा में नहीं है कुछ भी नहीं है परंतु हम पहले इसको मान्यता दे करके पूर्व में मांग को मान्यता दिया परंतु उसने एक अच्छा हमारे लिए किया कि पूर्व स्थूल शरीर से मैं भिन्न हूँ उसने कर्ता भुक्त आत्मा को मान लिया परंतु फिर भी स्थूल शरीर से इतना तो समझने के लिए मदद कर दिया देश से वो तो यात्रा दी तस्वीर मम्मी अनात्मा लिए शरीर में आप शरीर आत्मा नहीं है क्योंकि वो अनात्म है अपने से भिन्न है उसको मैं जानता हूँ क्या वो धान है इंद्रिय के माध्यम से देखता हूँ ये अनात्मा इस अनात्मा में आत्मबुद्धि करना ही अहंकार है ये भी ध्यान रखना ये अहंकार मतलब है अनात्म में आत्मबुद्धि करना ये अहंकार है तो विशेष करके जो तो इस अहंकार को छोड़ दीजिए मतलब अनात्म में आत्मबुद्धि को छोड़िए तो जो आत्मा में जो आत्मबुद्धि है वो शुद्ध भाव है इस प्रकार से बाहर के इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता केवल मन को थोड़ा वैराग्यपूर्वक विषय से उठा करके अपनी व्यापकता असंगता पूर्णता चिंतन में हमेशा विचार करते रहे और ये नहीं हुआ नहीं हु ना इसके साथ मेरा कोई संबंध है शरीर और शरीर के साथ जितना विषय है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है शरीर को अपनी प्रगति के अनुसार जो विषय की अवस्थ रक्षा के लिए जो आवश्यकता होता है उसको रक्षा करना उसको प्राप्त करना की जिम्मेदारी भगवान की है क्योंकि जिस शरीर में जितना प्रारब्ध भगवान ने दिया हुआ है उस शरीर को वहाँ तक रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसने अपने आप लिया ये हमको पहले समझ में नहीं आता इसलिए हम सोचते हैं कि हमें जो है अपने कर्म के द्वारा ओके आपका अन्य वस्त्र वासस्थान की व्यवस्था करते हैं परंतु तो जिसने शरीर दिया इस शरीर को हाँ यदि इस शरीर को हम भगवान जिस काम के लिए निर्दिष्ट किया उस काम के लिए हम शरीर को भगवत निर्देश के अनुसार शरीर को लगाते हैं तो शरीर को रक्षा करने के लिए जितने वस्तु की आवश्यकता है उसको उसका पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान की है क्योंकि तो श्रुति भगवान प्रति ध्यान चिंतन अंतम जिन्हें जोगोक्षेम के ना श्लोक जो है अन्य चिंतन नित भीम भाव में जो भगवान को निरंतर अभिन्नता के साथ चिंता इस प्रकार निरंतर आत्मचिंतन करेंगे ना तो उसका जितना शरीर की आवश्यकता उसका, तो उसका जोगक्ष वहन करने का जिम्मेदारी ईश्वर की उनके प्रतीक का है इसलिए उसके ऊपर निर्भर करके बस अपने आत्मचिंतन में अपने भाव भाप में, में ग्रहण का अभ्यास करें धीरे धीरे असंग भाव से वैराग्य पूर्ण भाव से तो आत्म साक्षात्कार के लिए रास्ता खुल जाते हैं आज यहीं पे रखेंगे। ओम पूर्णम दक्ष्य पूर्ण पूर्ण ओम शांति